श्री रामकृष्ण भक्त मालिका सुरेश चंद्र दत्त श्री रामकृष्ण के लीला काल में ही जिन लोगों ने उनके उपदेशों में एक शाश्वत सौंदर्य और अमृत रस का आस्वाद पाकर स्वयं कृतार्थता का अनुभव किया था तथा बहुजन हितार्थ उन्हें प्रकाशित करते हुए श्री रामकृष्ण भक्त मंडली एवं सर्वसाधारण हिंदू समाज की कृतज्ञता अर्जित की थी ऐसे अग्रणी व्यक्तियों में श्री सुरेश चंद्र दत्त एक थे फिर जिन लोगों ने गृहस्थ होकर भी अपने जीवन में विनयशीलता सत्यवादिता परायणता, स्वावलंबन सरलता आदि साधु सुलभ गुणों को व्यक्त करते हुए उन उपदेशों को सार्थक किया था उनमें भी सुरेश बाबू अत्युच्च स्थान के अधिकारी थे उन्होंने कलकत्ते के अंतर्वर्ती हाटखोला के प्रसिद्ध दत्त वंश में 1850 सो ईस्वी में जन्म लिया था परमहंस राम कृष्णेर उक्ति, परमहंस राम कृष्ण की उक्तियां, साधक सहचर, नारसुत्र या भक्ति जिज्ञासा, थे राम कृष्ण समालोचना वेद और बाइबल भगवान श्री राम कृष्ण ओ ब्राह्म समाज थ्री रामकृष्ण लीलामृत काजीर लोक काम के आदमी आदि बंगला पुस्तकों के संग्रह अथवा रचयिता के रूप में उन्होंने ख्याति प्राप्त की थी इनमें से पहली पुस्तक तो अब भी श्री रामकृष्ण संघ में सार पढ़ी जाती है इस ग्रंथ का प्रथम भाग परमहंस राम कृष्णेर उक्ति नाम से अठारह सौ चौरासी ईस्वी दिसंबर में तथा दूसरा भाग अठारह सौ ईस्वी में प्रकाशित हुआ अठारह सौ में यही ग्रंथ परमहंस श्रीमद रामकृष्णेर उपदेश नाम से परिवर्धित आकार में दो भागों में निकला था फिर 1894 इस में इस कार्य के पीछे श्री रामकृष्ण के एक भक्त श्रीयुक्त हर मोहन मित्र का अदम्य उत्साह एवं उद्यम था और वे ही इस ग्रंथ के प्रकाशक भी थे प्रत्येक संस्करण के समाप्त होने पर वे सुरेश बाबू को उसमें और भी नए उपदेश संयोजित करने का अनुरोध करते तथा जब तक ग्रंथ के कलेवर में कुछ वृद्धि न हो जाती उसके मुद्रण में हाथ नहीं लगाते थे इस कारण नवीन संस्करण के प्रकाशन में प्रायः विलम्ब हो जाता था चौथा संस्करण निकालते समय और भी बड़ी बाधा यह आई कि ठाकुर ने मनमोहन को स्वधाम में बुला लिया अतः नए कलेवर में यह ग्रंथ 1908 सौ आठ के पूर्व जनता के सम्मुख प्रस्तुत नहीं हो सका 18 नवंबर 1912 सौ को बासठ वर्ष की आयु में सुरेश चंद्र ने भी यह लोक की यात्रा की अब वह ग्रंथ श्री रामकृष्ण देवेर उपदेश नाम से एक ही खंड में प्रकाशित होता है तथा उसमें श्री रामकृष्ण की जीवनी तथा 950 उपदेशों का संकलन है ग्रंथ के प्रारंभ में प्रदत्त प्रकाश की पढ़कर पता चलता है कि यद्यपि सुरेश बाबू ने वे सारे अपने कानों से नहीं सुने थे फिर भी उन्होंने उन्हें ऐसे ही भक्तों से संग्रहित किया था जिनके ऊपर निर्भर किया जा सकता है तथा उनकी प्रामाणिकता असंदिग्ध है सुरेश बाबू ने संभवतः अठारह सो ईस्वी में किसी दिन नाग महाशय के साथ दक्षिणेश्वर जाकर श्री रामकृष्ण देव के प्रथम बार दर्शन किए थे इस घटना तथा नाग महाशय के साथ सुरेश की घनिष्ठता के बारे में हम नाग महाशय के प्रसंग में कह चुके हैं सुरेश बाबू नाग महाशय को मामा कहकर पुकारते थे ब्राह्मण समाज के संपर्क में आकर वे साकार ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा खो बैठे थे अतः प्राय ही उनका मामा के साथ घोर विवाद छुड़ जाता था पहली बार दक्षिणेश्वर आकर सुरेश बाबू ने मंदिर के देवी देवताओं को प्रणाम तक नहीं किया था बाद में वे कभी अकेले तो कभी नाग महाशय के साथ कई बार वहां गए एक बार नाग महाशय ने उन्हें ठाकुर से दीक्षा लेने को कहा सुरेश बाबू का उसमें विश्वास नहीं था अतः श्री राम कृष्ण का मत जानने के लिए दोनों उनके समीप जाओ उपस्थित हुए तब श्री रामकृष्ण ने सुरेश को दीक्षा का प्रयोजन समझा दिया परन्तु ब्राह्म संस्कारों से यह सुरेश ने कहा मेरा तो मंत्र या ईश्वरीय रूप में विश्वास नहीं है इस पर श्री रामकृष्ण बोले तो फिर तुम्हें अभी दीक्षा लेने की जरूरत नहीं बाद में तुम इसका प्रयोजन अनुभव करोगे समय आने पर ही तुम्हारी दीक्षा होगी बाद में जब वे क्वेटा में अंग्रेज सरकार के युद्ध विभाग में दो सौ मासिक वेतन पर नौकरी कर रहे थे उस समय उनके मन में दीक्षा लेने का आग्रह उत्पन्न हुआ उन दिनों अर्थात अठारह सौ अफगान युद्ध जारी था और सरकार उसमें पानी की तरह पैसे बहा रही थी युद्धकालीन अनिश्चितता के बीच तेजी से काम निकालने के लिए खुले हाथ धन खर्च करना पड़ता है अतः ऐसे समय उच्च पदाधिकारियों को काफी अधिकार दे दिए जाते हैं बहुत से मामलों में उनकी मंजूरी रहने पर आय व्यय आदि के औचित्य के बारे में कोई प्रश्न ही नहीं उठता है अतः ऐसा मौका मिलने पर भ्रष्टाचार बढ़ना स्वाभाविक है सुरेश बाबू के ऊपर के एक अधिकारी ने ही प्रलोभन में आकर कुछ धन हड़पने की तैयारी की और उसका एक तिहाई भाग सुरेश चंद्र को देने का वादा करते हुए उनकी सहायता मांगी किंतु सुरेश बाबू इसमें सहमत नहीं हुए इस पर उन अधिकारी ने उन्हें धमकी दी कि वे उन पर आज्ञा पालन न करने का आरोप लगाकर उन्हें युद्ध कानून के अंतर्गत बंदी बना लेंगे अथवा बलपूर्वक अपना कार्य हासिल कर लेंगे तब सुरेश बाबू नौकरी से त्याग पत्र देने को तैयार हुए परंतु उन अधिकारी ने बताया कि युद्ध जारी रहने के कारण उन्हें छोड़ा नहीं जा सकता निरपाय होकर सुरेश बाबू ने एक अंग्रेज डॉक्टर की शरण ली और उन्हें सब कुछ कह सुनाया उनकी ईमानदारी पर मुक्त होकर डॉक्टर ने एक प्रमाण पत्र लिख दिया कि वे युद्ध विभाग के कार्य के योग्य नहीं हैं। इस प्रकार छुटकारा मिल जाने पर भी उनके स्थान पर नए व्यक्ति के न आ जाने तक उन्हें और भी कुछ दिन तक वह नरक यातना भोगनी पड़ी थी छुटकारा पाकर सुरेश बाबू कलकत्ता जाने के लिए निकले परंतु उनके पास संबल के रूप में सिर्फ बीस रुपये थे काशी तक पहुंचने में ही वह थोड़ा सा धन समाप्त हो गया अतः अब वे पैदल ही कलकत्ते की ओर अग्रसर हुए रास्ते में बिना मांगे जो भी मिल जाता उसी से वे उधर पूर्ति कर लेते और विश्राम के लिए जब कहीं ठहरते तो पंथसंगनी गीता का अध्ययन करते इस प्रकार भागलपुर तक पहुंचने पर एक सज्जन ने उनके लिए कलकत्ते तक का एक टिकट खरीद दिया जब वे घर पहुंचे तो संपूर्ण अकिचन थे उनके भाई की मासिक आय मात्र पच्चीस रुपये थी उस समय सुरेश बाबू उनकी पत्नी और एक पुत्री का भार था इन लोगों के भरण पोषण के लिए वे सभी संबंधियों से छिपकर कर कुली के वेश में कलकत्ते की गलियों में फेरी लगाते हुए आलू बेचा करते तथा इस प्रकार प्रतिदिन आठ सात आने सात आठ आने कमाते इस प्रकार कुछ सप्ताह बीतने पर उन्हें आठ रुपये मासिक वेतन की एक नौकरी मिली ईश्वर के भाव में पूर्ण आडम्बरहीन जीवन व्यतीत करने में ही उन्हें आनंद आता था अतः यह अल्प आय ही उनके लिए पर्याप्त थी अल्प में ही संतुष्ट रहते हुए उन्होंने अपना अधिकांश मन धर्म कर्म में लगाया और श्री रामकृष्ण के पास भी आना जाना प्रारंभ किया ठाकुर उस अस्वस्थ होकर काशीपुर में निवास कर रहे थे अतः सुरेश के मन में दीक्षा लेने की प्रबल आकांक्षा जगने पर ही वर्तमान परिस्थिति में उसकी प्राप्ति की कोई संभावना नहीं थी वस्तुतः उनकी इच्छा को अपूर्ण छोड़कर ही ठाकुर ने स्वधाम को प्रस्थान किया सुरेश का मन अपश्चाताप की अग्नि में दग्ध होने लगा गहन रात्रि में वे गंगा तट पर जाकर याकुल हो प्रार्थना करते अथवा अकेले रो, रोते हुए से छाती तक लेते थे। थे। रखना होगा कि कारवादी होने पर भी वे वे भक्त ठाकुर के के संस्पर्श में आने के पहले ब्रह्म मित्रों के साथ गंगा के तीर पर उपासना करते थे अब श्री कृष्ण तथा नाग महाशय के पुणी संग के फलस्वरूप उनके हृदय में साकारोपासना एवं मंत्र दीक्षा आदि की आवश्यकता प्रतीत होने लगी तथा उनके पूर्व संचित भक्ति संस्कार ने उन्होंने रात्र के अंतिम प्रहर में स्वप्न देखा कि श्री रामकृष्ण देव गंगा गर्भ से निकल कर उनके सम्मुख खड़े हुए हैं विस्मित सुरेश चंद्र के कुछ समझने के पहले ही उन्हें और भी विस्मित करते हुए ठाकुर ने उन्हें मंत्र दीक्षा प्रदान की श्रद्धा भक्ति से परिपूर्ण विशेषकर देव स्वप्न मिथ्या नहीं होता अतः सुरेश चंद्र को समझते देर न लगी कि श्री रामकृष्ण की व्यक्त लीला समाप्त हो जाने पर भी उनकी नित्य लीला का अभी आरंभ मात्र हुआ है वे योगावतार जो हैं इसके बाद वे उस स्वप्न में प्राप्त हुए मंत्र के सहारे साधना में और भी अधिक मन लगाने लगे सुरेश बाबू का परिवर्तित जीवन भी लोभहीनता तथा भक्त परायणता से परिपूर्ण था अपने स्वाधीन मनोवृत्ति तथा ईमानदारी के कारण उन्हें प्रायः ही बेकार रहना पड़ता था एक बार कलकत्ते में ऐसी ही बेकारी की अवस्था में लिप्टन कंपनी की यह घोषणा उनके निगाह में आई थी जो कोई भी चाय पर अंग्रेजी में सर्वश्रेष्ठ निबंध लिखेगा उसे 500 सौ रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा सुरेश बाबू का ही लंदन के बड़े साहब को सर्वोत्तम लगा और उन्होंने उनको ढाई सौ रुपये मासिक वेतन की एक नौकरी पर नियुक्त करने का आदेश दिया इस प्रकार उन्हें नौकरी तो मिली परंतु कलकत्ते के एक साहब ने उन्हें चाय में मिलावट करने की सलाह दी जैसे उन्होंने वह नौकरी भी छोड़ दी श्री शरद चंद्र चक्रवर्ती ने स्वामी विवेकानंद से दीक्षा पाने के बाद एक दिन मठ में ठाकुर को भोग देने की की, इच्छा व्यक्त भोगी जी ने उन्हें यह कहकर मना कर दिया कि कलकत्ते से चीजें लाकर ठीक समय पर भोग देना उनके लिए संभव नहीं होगा जब सुरेश बाबू ने यह समाचार पाया तो शरद बाबू को आश्वासन देते हुए कहा कि वे स्वयं ही सारी व्यवस्था कर देंगे अगले दिन भोर में चार बजे ही वे शरद बाबू को साथ लेकर नूतन बाजार में जा पहुंचे और परिचित लोगों के पास से सारी चीजें खरीदकर कर शरद बाबू के साथ उन्हें गाड़ी में चढ़ाकर सवेरा होते होते आराम बाजार मठ भेज दिया जब शरद बाबू ने उनसे भी गाड़ी में चढ़ने का अनुरोध किया तो वे बोले नहीं जी मैं तो दही हाथ में लेकर पैदल ही चलूंगा नहीं तो गाड़ी में हिचकोले लगने से वह छलकेगा ठाकुर को भोग देना है ना। सूर्योदय होते ही ठाकुर के पसंद की सारी चीजें लेकर शरद बाबू को मठ में पहुंचते देख कर स्वामी जी ने विस्मय पूर्वक कहा यह अवश्य ही तेरा काम नहीं है बोल तो भला बाजार किसने की है शरद बाबू ने सुरेश बाबू का नाम बताया स्वामी जी ने कहा उन्हें क्यों नहीं लाया शरद बाबू ने, ने कारण बताया इस पर स्वामी जी की आंखें छलछला आई और वे पूर्वक बोल उठे देखा ना ठाकुर ने जिस किसी का स्पर्श किया है वह सोता सोना बन गया है सुरेश बाबू के इन्हें सदगुणों को ध्यान में रखते हुए उद्बोधन में लिखा है साधु दुर्गा चंद नाग ने विद्यार्थी जीवन में ही सुरेश बाबू को अपने प्रिय मित्र के रूप में पाया था जिसके फलस्वरूप उनको उन्हें दीर्घ काल तक विशेष रूप से देखने का अवसर प्राप्त हुआ था नाग महास ने एक बार हमारे एक मित्र से सुरेश बाबू के बारे में कहा थाने था पर, पर भी सुरेश बाबू सर्वदा अपने स्वाभाविक अभिजात्य तथा स्वाधीन भाव का परिचय देते रहे हैं श्री रामकृष्ण के पवित्र संघ के फलस्वरूप बाद में सुरेश बाबू की भगवत प्राप्ति की इच्छा एवं साधना अनुराग इतना बढ़ गया था कि वे प्राय अपने परिवार के लिए कुछ महीने के अन्न आदि की व्यवस्था कर देते तथा संसार के समस्त व्यापारों से अवकाश लेकर निर्जन में इस्वरा इस्वरा आराधना में समय बिताया करते थे फिर नौकरी छूट गई है घर में खाने को नहीं है पागल समझकर सगे संबंधी निरंतर तंग कर रहे हैं तथापि सुरेश बाबू प्रसन्न चित्त से निश्वास पूर्वक ईश्वर पर निर्भर रहकर निश्चिंत भाव से स्थिर बैठे हुए हैं यह दृश्य भी हमने कई बार देखा है ईश्वर पर निर्भरशील कर्मकुशल बाबू ईश्वर की आराधना में बिताने के उद्देश्य से कई बार तो पूर्वक ही नौकरी त्याग देते थे फिर परिवार का अभाव देखकर थोड़े ही दिनों में एक नई नौकरी की व्यवस्था कर लेते थे इस प्रकार काम कांचन में संसार के साग्रह आह्वान की सदैव उपेक्षा करते हुए साधारण अन्य वस्त्र में ही संतुष्ट रहकर ये उदासीन जीव अपने जीवन प्रवाह को निरंतर ईश्वर बनाए रखते थे जन नेत्रों में अगोचर उनके इस निरव निरच्छिन्न साधना अनुराग ने उन्हें दिव्य धाम में पहुंचा दिया है तथा लोक में हमारे जैसे साधारण लोगों के समक्ष निर्भरशील भक्ति भ्यक, भ्यक, विश्वास से समन्वित निष्काम कर्म में जीवन का एक ज्वलंत उदाहरण रखते हुए हमें भी धन्य कर दिया है